पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र तेरह संगति इन कर्माशयों के अनुसार ही इनका फल जाति आयु और भोग होता है यह बतलाते हैं मूले तदविपा को जात्यायुर्भोगाह अविद्या आदि क्लेशों की जड़ के होते हुए उस कर्माशय का फल जाति आयु और भोग होता है व्याख्या मनुष्य पशु देव आदि जाति कहलाती है बहुत काल तक जीवात्मा का एक शरीर के साथ संबंध रहना आयु पद का अर्थ है इंद्रियों के विषय रूप प्रसादी भोग शब्दार्थ हैं यहाँ सूत्र 12 एवं 13 में क्लेशों कर्माशयों जाति आयु और भोग को अलंकार रूप से वर्णन किया है क्लेश जड़ है उन जड़ों से कर्माशय का वृक्ष बढ़ता है उस वृक्ष में जाति आयु और भोग तीन प्रकार के फल लगते हैं कर्माशय का वृक्ष उसी समय तक फलता है जब तक अविद्या आदि क्लेश रूपी उसकी जड़ विद्यमान रहती है प्रसंख्यान विवेक्याति द्वारा इस जड़ के कट जाने पर कर्माशय रूपी वृक्ष जाति आयु और भोग रूपी उसके फल तथा सुख दुख रूपी उन फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है कर्माशय की उत्पत्ति तथा फल में भी अविद्या आदि क्लेश ही मूल है पिछले सूत्र में बदला आए हैं कि मन के वृत्ति रूपी कर्म अनंत है जो समस्त जीव में होते रहते हैं इनसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनंत है जिनसे चित्त विचित्र रहता है ये संस्कार चित्त में जन्म जन्मांतरों से संचित चले आ रहे हैं जब जिन कर्माशयों के संस्कार चित्त में प्रबल रूप से उत्पन्न होते हैं तब उन्हें प्रधान कहते हैं जो शिथिल रूप से रहते हैं उन्हें उपसर्जन कहते हैं मृत्यु के समय प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जाग उठते हैं और अपने जैसे पूर्व सब जन्मों के कर्माशय के संचित संस्कारों के अभिव्यंजक होकर उनको जगा देते हैं इन सब प्रधान संस्कारों के अनुसार ही अगला जन्म ऐसी जाति देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि में होता है जिनमें उन कर्माशयों का फल भोगा जा सके और उतनी आयु देने वाले होते हैं जिसमें निश्चित भोग समाप्त हो सके उन्हीं कर्माशयों के अनुकूल उनका भोग नियत होता है इस प्रधान कर्माशय से जो अगला जन्म आयु तथा भोग नियत हो गया है उसको नियत विपाक कहते हैं जो सूत्र 12 में दृष्ट जन्म वेदनीय से बतलाया गया है उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मों में भोग्य है पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है उन्हें अनियत विपाक कहते हैं इन्हें को सूत्र 12 में अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा है इन उपसर्जन कर्माशयों की जो दबे पड़े हुए हैं जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात जो अनियत विपाक वाले हैं तीन प्रकार की गति होती है पहला या तो वे बिना पके ही नियत विपाक को किंचित न्यून दुर्बल करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे बिना फल दिए ही नष्ट हो गए किंतु नियत विपाक को कम दुर्बल करने में अपना फल दे चुके और नियत विपाक उनके नष्ट करने में उस अंश तक अपना फल दे चुका दूसरा या वे नियत विपाक के साथ हो जाते हैं और समय समय पर अवसर पाकर अपना फल देते रहते हैं तीसरा या वे चित्त भूमि में वैसे ही दबे पड़े रहते हैं जब तक कि किसी जन्म में उनके फल देने का अवसर नहीं मिल जाता जब कभी उनके जगाने वाले कर्माशय प्रधान होते हैं तो वे उस अभिव्यंजक को पाकर अपना फल देने के लिए जाग उठते हैं